यो ब्रह्माण विदधा पूर्वम् यो वे वेद प्रणस्मु प्रकाशमुक्षु शरण प्रपदे शा शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशवं बादरायन सूत्रभाष्य वंदे पुनः मूर्तिभेद गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोमव्यादेहाय मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति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 पूर्व में आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा था कि आत्मा सच्चिदानंद नित्य निर्मल है इसमें सच्चिदानंद में सत्शब्द का अन्वय चित शब्द के साथ भी और आनंद शब्द के साथ भी किया गया था तो सचित शब्द का अर्थ है नित्य ज्ञान स्वरूप चित यानी ज्ञान और यानी नित्य अबाधित ज्ञान ये सचित शब्द का अर्थ निकलेगा सत शब्द का अर्थ होता है नित्य नित्य होता है अबाधित जैसे तैत उपनिषद में बताया गया कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है तो सचिदान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो वह सत्य ज्ञान स्वरूप है ये ज्ञान के विशेषण है सत्य और अनंत ज्ञानम ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप बताया कि ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान है का मतलब चेतन है तो चेतन तो व्यवहार अवस्था में जितने भी कार्यक्रम संघात हैं, उन्हें चेतन ही कहा जाता है तो चेतन अनेक हो जाएंगे वो तो ब्रह्म थोड़ी ही है चेतना युक्त कार्यक्रम संघात को कहा जा रहा है चेतन तो इसलिए कहा कि सत ज्ञान सत्य ज्ञान ब्रह्म है इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान भी दो प्रकार का है एक अबाधित ज्ञान दूसरा बाधित होने वाला ज्ञान बाधित होने वाला ज्ञान है साभाष अंतकरण की वृत्ति वो भी व्यवहार अवस्था में ज्ञान कहलाता है और उस साभाकरण वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य को कहा जाता है चेतन व्यवहार अवस्था में वह उसका ज्ञान प्रमाता का ज्ञान कहो ज्ञाता का ज्ञान कहो बाधित होता है इसलिए उसे सत्य ज्ञान नहीं कहा जाएगा उपनिषद की भाषा में सत्य ज्ञान कहो या भगवान भाष्यकार की भाषा में सचित कहो सत्यम ज्ञानम और सचित इन दो शब्दों के अर्थों में क्या अंतर है दोनों एक ही अर्थ को बताता है उपनिषद ब्रह्म का स्वरूप बता रहा है अबाधित ज्ञान और भाष्यकार भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं सचित यानी अबाधित ज्ञान इसका अर्थ है कि शुद्ध आत्मा और शुद्ध ब्रह्म ये कहने के लिए दो शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है और वहां तैत उपनिषद में एक ज्ञान का विशेषण बताया कि ज्ञान अनंत है अनंत का अर्थ है अनंत में अंत शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद अनंत का अर्थ होता है अ परिच्छेद रहित तो, अनंत अपरिचिन्न परिछेद युक्त जो होता है उसे परिचिन्न कहता है परिच्छेद रहित होगा उसे कहा जाएगा ओ अपरिचिन्न अनंत शब्द का अर्थ है अपरिचिन्न जो तार्किक आदि है वे ईश्वर का ज्ञान नित्य मानते हैं ना उनके अनुसार जो अष्टम द्रव्य है आत्मा वह दो प्रकार का है परमात्मा जीवात्मा भेद से जीवात्मा का ज्ञान तो है अनित्य परमात्मा का ज्ञान है नित्य और परमात्मा को सब वस्तु विषय ज्ञान है सब की फाइल परमात्मा के पास है एक कंट्रोल करने वाला पूरे संसार का कंप्यूटर है ईश्वर के पास उसमें से जिस जीवात्मा की कंप्यूटर की फाइल खोल ले तो उसका पूरा लेखा जोखा अनाधिकाल से असंख्यक जो कल्प बीत गए हैं उनका क्या जमा खर्च है वो सब देखते हैं का मतलब प्रत्येक जीवात्मा के सब के सब विशेषताओं का ज्ञान परमात्मा को है तो वो नित्य ज्ञान है और विषय भेद से अनेक है तो सत्यम ज्ञानम कहने से तार्किकों की भाषा में अबाधित ज्ञान परमात्मा का है और वो विषय भेद से अनेक है परिच्छिन्न है परिच्छेद शब्द का भेद परिचिन्न कार्य भिन्न तो अनेक ज्ञान हो गए ना भिन्न भिन्न विषय को लेकर के ऐसे सत्य ज्ञान स्वरूप यदि ब्रह्म होगा केवल सच्चित ही ब्रह्म होगा तो अनेकत्व की जो आशंका होती है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा इसलिए कहा अनंत है वो यानी अपरिचिन्न है अपरिचिन्न का अर्थ होता है भूमा और उपनिषदों ने भूमा को ही सुख बताया है यो वे भूमा तत्सुखम और नलपे सुखम अस्थि अल्प शब्द का अर्थ है परिचिन्न परिचिन्न वस्तु सुखरूप नहीं है न उसमें सुख है परिचिन्न का अर्थ है भिन्न भे, भेदयुक्त तो भेद युक्त में यानी द्वैत में भेद में सुख नहीं है नाल पर सुखम अस्थि और भूमा का अर्थ होता है भेद रहित तो अपरिचिन्न वही सुख स्वरूप है तो उसे दिखाने के लिए तैतरीय में है अनंत शब्द अपरिचिन्न को बता रहा है परिचेदित को बता रहा है परिचेद होता है देशत कालत और वस्तुत शब्द ने कालतः परिचिन्नता को दूर कर दिया केवल शब्द कालतः परिच्छिन्नता का व्यावर्तक होगा कालतः का अर्थ होता है काल निमित्तक जो अनित्य वस्तु होती है किसी समय रहती है किसी समय नहीं रहती है उसे कहा जाता है कालतः परिचिन ऐसा ब्रह्म कालतः परिचिन नहीं है ये कौन बताएगा सत शब्द लेकिन तार्किकों के परमाणु वे भी कालतः अपरिचिन्न सत है वे हमेशा रहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और विभू जो द्रव्य है वो भी हमेशा रहते हैं तो कालतः अप अपरिचिन्नता तार्किकों के परमाणुओं में भी है लेकिन देशत अपरिचिन्नता नहीं है वो परिच्छिन्न है व्यापक नहीं है विभू द्रव्यों में कालतः भी अपरिछिन्नता है देशतः भी अपरिछिन्नता है देशत अपरिछिन्न उसे कहा जाता है जो सर्वत्र रहता है देशतः परिचिन्न उसे कहा जाएगा जो एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है उसे कहा जाएगा देशतः परिचिन्न जो विभू द्रव्य है वे देशतः तो भी अपरिचिन्न है कालतः तो भी अपरिचिन्न है इसलिए आत्मा का यदि केवल सत्यम यानी सचित इतना ही विशेषण देते हैं उसे आनंद स्वरूप नहीं बताते तो विभू द्रव्यों में भी लक्षण घटेगा कालतः तो अपरिछिन्नता देशतः तो अपरिछिन्नता उनमें भी होने से लेकिन जितने विभू द्रव्य हैं चार तार्किकों के कौन कौन आकाश काल दिशा आत्मा इन चारों में परस्पर भेद है कि नहीं एक दूसरे से वे भिन्न है इसलिए एक प्रकार से वस्तुतः परिचिनता है उनमें तीसरा परिचेदक होता है वस्तु देश काल वस्तु तो देश और काल रूपी परिच्छेदक विभू द्रव्यों का न होने पर भी वस्तु परिच्छेदक हो जाएगी और उन्हें कहा जाएगा वस्तुतः परिचिन्न आकाश दिशा नहीं है दिशा आत्मा नहीं है आत्मा काल नहीं है तो इस प्रकार इनका आपस में भेद रह रहा है जो अन्य समान सत्ताक वस्तु होगी जिसके जिसके सत्ता के समान सत्ता वाली दूसरी वस्तु होगी ऐसी वस्तु में वस्तुतः परिचिन्नता रहती है आकाश काल दिशा इन चारों विभूद्रव्यों की सत्ता समान है कि नहीं जैसे स्वतंत्र सत्ता आपके आकाश की है आत्मादि बाकी तीन विभूद्रव्य की सत्ता सापेक्ष सत्ता नहीं है निरपेक्ष अन्य सत्ता निरपेक्ष सत्तावान भी है काल भी है दिशा भी है आत्मा भी है तो समान सत्ता वाले हुए उनका जो एक दूसरे में भेद रह रहा है उन्हें कहा जाएगा वस्तुतः परिच्छेद उस भेद को कहा जाएगा और उससे वस्तुतः भेद से युक्त जो होगी वस्तु उसे वस्तुतः परिचिन्न कहेंगे अपरिछिन्न नहीं लेकिन वेदांत का जो ब्रह्म है ब्रह्म कहो आत्मा कहो इनमें पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म पदार्थ की या आत्मा पदार्थ की सत्ता है पारमार्थिकी और बाकी प्रकृति और प्राकृत जितना भी अनात्म जगत है उनकी सत्ता वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्ता सापेक्ष सत्ता है आत्म सत्ता सापेक्ष सत्तावान अनात्म पदार्थ है इसलिए समान सत्ता वाले नहीं होंगे सत्ता सापेक्ष सत्ता वाले अनात्म पदार्थों को या तो व्यावहारिक सत्ता वाले या तो प्रातिभाषिक सत्ता वाले कहा जाता है तो जिनकी सत्ता जिस अन्य पदार्थ की सत्ता सापेक्ष होती है उन्हें भिन्न नहीं कहा जाता वो भेदक नहीं हो सकते भेदक होने के लिए पहले जिसमें भिन्नता दिखानी है उसे अलग स्वतंत्र सत्ता दिखानी होगी तो अनाथ किसी भी अनात्म पदार्थ की वेदांत के अनुसार न तो आकाश की न तो प्रकृति की न तो काल की न तो दिशा की न तो परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता है आत्म सत्ता सापेक्ष सत्तावान ही है ये इसलिए इन इनमें आत्मा में वेदांत सिद्धांत के अनुसार वस्तुत तो भी अपरिछिन्नता रहेगी तो अनंत शब्द का यही अर्थ होता है जो देशत तो अपरिछिन्न हो कालतः तो अपरिचिन्न हो वस्तुतः तो अपरिचिन्न हो ऐसा जो ज्ञान उसे कहा जाएगा ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का स्वरूप है तो इसलिए सत चित इसमें चित के साथ अन्वित सत ने बताया कि वह कालतः अपरिछिन्न ज्ञान है और देशत और वस्तु वस्तुत अपरिचिन्नता आत्म पदार्थ में दिखाने के लिए ये बताया गया कि वह सदानंद है जो दूसरी वस्तु से युक्त होगा या अनित्य होगा क्या नाम वो दूसरी वस्तु से युक्त होगा और परिच्छिन्न देश होगा कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा तो उसे आनंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता जो विषय आनंद है वह वस्तु अधीन है देशाधीन है कालाधीन है तो वो वास्तविक आनंद नहीं है आनंदाभास है ऐसे सदानंद शब्द बताएगा भूमा को यह वही भूमा सुखम वह देशत अपरिछिन्नता आत्मा की बताएगा और वस्तुतः अपरिछिन्नता बताएगा आत्मा देशत अपरिछिन्न है वस्तुतः अपरिचिन्न है ऐसा बताएगा कौन सदानंद शब्द तो ब्रह्म का जो उपनिषदों ने स्वरूप बताया है वही स्वरूप भगवान भाष्यकार ने अपने शब्दों में बताया कि वह अबाधित ज्ञान तथा अपरिचिन्न आनंद स्वरूप है अबाधित एवं अपरिचिन्न ज्ञान ही आनंद है और वही ब्रह्म है और अबाधित अपरिचिन्न आनंद रूप चेतन मय हूं यदि उपाधि को छोड़ दू कार्य रूप उपाधि दोनों शरीर स्थूल सूक्ष्म ये परिचिन्न है कारण रूप शरीर जो अज्ञान है वह व्यापक होने पर भी उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है वो जड़ भी है और आत्मसत्ता सापेक्ष सत्तावान होने से आत्मसत्ता विषम सत्ता का है तो उसका भेद भी इसमें नहीं रहेगा तो किसी की भी सत्ता आत्मा की सत्ता के तरह न होने से सदा नंद स्वरूप केवल एक आत्मा है विषय निमित्त सुख तो वस्तु सापेक्ष होने से उसे व्यावहारिक सत्ता वाला ही कहा जाएगा स्वतंत्र सुख वो सदानंद है और नित्य निर्मल है यानी नित्य शुद्ध है जैसे रस्सी में कल्पित सर्पादि की भ्रांति काल में भी रस्सी सर्पादिगत गुण दोषों से असंश्लिष्ट ही हैं अध्यस्त पदार्थ के गुण दोषों से संस्लिष्ट नहीं होता अधिष्ठान ये नियम है वेदांत का जो अध्यस्त वस्तु है वह अपने गुण या दोषों से युक्त अधिष्ठान को वस्तुतः नहीं करती और यदि अध्यस्थ वस्तु के अधिष्ठान में गुण दोष दिखते हैं तो आरोपित माने जाएंगे वास्तविक नहीं होते उस समय भी वो असंग ही रहता है और जिसमें दोष दो प्रकार से हो सकता है या तो स्वतः दोष हो या तो फिर दोषवान अन्य वस्तु के संसर्ग से दोष आता है तो आत्मा स्वतः तो निर्दोष है आत्मा यानी ब्रह्म और उसे गीता ने बताया निर्दोषम ही समम ब्रह्म वो तो निर्दोष यानि दोष रहित है और सम यानी एक रस है और आत्मा निर्दोष यानी स्वतः दोष रहित है और परत दोष तब आता जब जो अन्य वस्तु है पर शब्द का आत्मा की सत्ता के तरह स्वतंत्र सत्तावती होती तो ऐसे तो है ही नहीं किसी के साथ उसका संसर्ग ही नहीं होता समान सत्ताक पदार्थों का ही आपस में संसर्ग बनता है संबंध होता है तो आत्मा और बाकी प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी अनात्मा समान सत्ताक न होने से उनका वास्तविक संसर्ग नहीं होगा आपके आत्मा के साथ इसलिए आत्मा असंग ही रहेगा ये यहां पर बताया गया नित्य निर्मलता शब्द से भास्कर भगवान ने पूर्व में तो ये जो आत्मा का स्वरूप है नित्य ज्ञान स्वरूप जो नित्य ज्ञान स्वरूप होगा उसे प्रकाशित होने के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहेगी अन्य ज्ञान होगा साभाष बुद्धिवृत्ति और उस साभास बुद्धिवृत्ति रूपी ज्ञान की अपेक्षा आत्मा को स्वरूपतः भाषित होने के लिए नहीं है क्यों तो जैसे चंद्रमा सूर्याभा है वो सूर्याभाष रूप चंद्रमा सूर्य से प्रकाश पाकर के अन्य वस्तु का प्रकाशक भले ही बने लेकिन सूर्य का प्रकाशक नहीं हो सकता चंद्र से सूर्य प्रकाशित नहीं होगा ऐसे ही साभाष वृत्तिरूप ज्ञान जो है उसमें ज्ञानत्व के लिए चेतन के आभास की आवश्यकता है वह आभास चिदाभास चित्त को कैसे प्रकाशित कर पाएगा नहीं कर पा कर सकता और लेकिन अप्रकाशित भी नहीं है आत्मा वो जो प्रकाश हो रहा है वह प्रकाश माना जाएगा स्वयं प्रकाश तो आत्मा अपने प्रकाश में यानी भाषित होने में अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता का अर्थ है वह स्वयं प्रकाश है जैसे एक दीप को अपने भाषमानता में दीपांतर की अपेक्षा नहीं है ये अट्ठाईसवें श्लोक में आत्मा की स्वयं प्रकाशता बताई गई अब उन्तीसवें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि आपने कहा कि आत्मा आत्मप्रकाश में बुद्धि वृत्ति आदि की जरूरत नहीं है किसी की भी जरूरत नहीं आत्मा स्वयं ही भाषित हो रहा है स्वयं प्रकाश है तो फिर बुद्धियादि जो प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि उन प्रमाणों से गम्य आत्मा नहीं है तो आत्मा बोधक प्रमाण कौन है जो आत्मा का ज्ञापन करे तो कहते हैं घटादी वस्तुओं का ज्ञापक माना जाता है चक्षरादियों को क्योंकि चक्षरादि के माध्यम से घटादी विषयाकार वृत्ति बनती है और वह घटादी को अनावृत करती है और वे जड़ होने से उस घटाद्याकार वृत्ति स्वच्छिदाभास रूपी फल से उनमें भाषमानता आती है वो वृत्ति फल व्यापल्याप्ति है तो आत्मा को फल व्याप्ति की तो आवश्यकता नहीं है जड़ पदार्थ को वृत्तिस्त चिदाभास रूपी फल की व्याप्ति की अपेक्षा होती है प्रकाशित होने के लिए लेकिन आत्मा चेतन होने से अपने भाषमानता में उस फल की भी अपेक्षा नहीं करेगा तो भ्रांत पुरुषों को भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी ज्ञात होना चाहिए अज्ञानी को भी ये जो आशंका होती है उस आशंका का समाधान करने के लिए समूल अध्यास रूपी आवरण का भंजक जो वृत्ति व्याप्ति है उस वृत्ति व्याप्ति को बता रहे हैं वह भी वृत्ति जिस किसी प्रमाण से जिस प्रमाण से उत्पन्न होगी वह प्रमाण माना जाएगा आत्म प्रकाशक प्रमाण तो ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान का निवर्तक वृत्तियात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो प्रमाण उसे कहा जाएगा उससे उत्पन्न हुई वृत्ति ब्रह्मात्म एकत्व विषयक आवरण को दूर करती है इसलिए आत्मावभासक प्रमाण वह आत्मावभासक प्रमाण है केवल वेद जैसे रूप का अवभासक प्रमाण है रूपाकार वृत्ति उत्पन्न करने वाला चक्षु इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण जो जन्मांध है उसे रूप विषयक वृत्ति रूप ज्ञान नहीं होगा ऐसे वेद को छोड़ करके शास्त्र को छोड़ करके अन्य किसी प्रमाण से ब्रह्मात्म एक विषयक आवरण की भंजी का परमात्मक वृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी इसे उनतीसवे श्लोक में बताया जा रहा है तत्वमशादी वाक्यों को आत्म प्र... ज्ञापक प्रमाण के रूप में उन तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति से अनावृत हो जाता है ब्रह्मात्म एकत्व उसे अनावृत होने की जरूरत है और वो वृत्ति ने अनावृत कर दिया आत्मा को तो चेतन होने से स्वयं ही भाषित होगा पूर्व में जो अन्य बोध की अपेक्षा नहीं है करके अट्ठाईसवे श्लोक में कहा वो फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है ये दिखाया आत्मा में वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है आत्मा को अनावृत करने के लिए इसे दिखाया जा रहा है निषिध्य इत्यादि उन्तीसवे श्लोक में इसका उच्चारण कर लें निषिध्य निखिलोपाधि निखिलो नेतीक्यत विद्यादक्यं महावाक्य परमात्मनो हो तो नेति ने वाक्यत निखिलधिषिध्य ऐसा अन्वय करना पूर्वाध का ये एक नियम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञान कारणम वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ का ज्ञान कारण होता है वाक्यार्थ को वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है जिसे वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का सम्यक ज्ञान है वाक्यार्थ किसको कहा जाता है वाक्य आवाज कम आ रही है आपकी क्या कह रही है वाक्यार्थ किसको कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है वह वाक्यार्थ कहलाता है वाक्यार्थ किसको कहेंगे वाक्य में प्रयुक्त जो अलग अलग पद है उनका जो अर्थ होगा उसका जो परस्पर अन्वय यानी संबंध है संबंध होता है वाक्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्यर्थ कहलाएगा और उस अन्वय को समझने के लिए जिन पदार्थों का अन्वय है उन पदार्थों का ज्ञान जरूरी है तो तत्वमसी वाक्यर्थ को समझने के लिए तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त जो तत्पदार्थ है तत्पद है त्व पद हैं इनके अर्थ को समझना आवश्यक है तो तत्पदार्थ और त्व पदार्थ क्या होगा और वाक्य अर्थ क्या होगा तो तत् और त्व इन दो पदों में समानाधिकरण प्रयोग है ना समानाधिकरण किसको कहा जाता है पदों को एक दूसरे का समानाधिकरण पद तब कहा जाएगा जब एक वाक्य में एक विभत्यंत जितने पद हैं उनको कहा जाता है एक दूसरे के समानाधिकरण पद एकार्थवाचकत्व समानाधिकरण्यम और जो समान विभक्तिक पद होते हैं वो एक ही अर्थ के बोधक होते हैं एक वाक्य में तो तत्पद और तम पद इन दोनों में भी प्रथमा विभक्ति है ये दोनों बता रहे हैं दोनों में जो प्रथमा विभक्त्यंत रूप एक समानाधिकरण्य है वो बताता है दोनों का ऐक्य तत्पदार्थ और त्व पदार्थ भिन्न भिन्न नहीं है अपितु एक है ऐसा बताएगा कौन तत्पदार्थ तत्पद और त्व पद का जो सामानाधिकरण है वो बताता है दोनों एक है उन दोनों में ऐक्य रूप अन्वय है अन्वय यानी संबंध तत्पदार्थ तुम पदार्थ की एकता ये, ये हो जाएगा वाक्यार्थ तत्वसी का तो जो सामानाधिकरण ने तत्पदार्थ तुम पदार्थ का ऐक्य बताया उसी का बोधक है आपका असीपद क्रियापद इसका अर्थ होता है तव तदसी मतलब शिष्य आचार्य तो कहेंगे कि तुम शिष्य समझेगा अहम और तदशी का अर्थ निकलेगा तत्शब्द का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म बताया था वो समझेगा तो अहम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि ये तत्वमसी वाक्य से एक वृत्ति उत्पन्न होगी जो इस वृत्ति के उत्पादक दोष है उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है उन दोषों से रहित चित्त वाला उत्तम अधिकारी है उसके चित्त में श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के तत्वमसी वाक्य उपदेश से एक वृत्ति होगी अहम् ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का विषय कौन है ब्रह्मात्म एकत्व तो। वो केवल ब्रह्म को भी विषय नहीं बना रही है केवल तुम जो आत्मा है अहमअर्थ उसको भी विषय नहीं बना रही है अपितु विषय बना रही है दोनों के अभेद को ऐक्य को इसलिए वो अभेद हो जाएगा वाक्यर्थ तत्व तो तो वाक्यर्थ क्या है अहम पदार्थ यानी तुम पदार्थ और तत् पदार्थ का अभेद और इस तत् पदार्थ तुम पदार्थ के अभेद विषयक जो ज्ञान उत्पन्न होगा जिज्ञासु के चित्त में उसका आकार क्या होगा वो होगा अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उत्पन्न हुआ ज्ञान है वृत्ति रूप ज्ञान तत्व में शिवाक्य से उत्पन्न हुआ यह वृत्ति ही ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान को दूर करेगी ये नियम होता है घट का अज्ञान है यदि तो पटाकार चित्त वृत्ति से दूर नहीं होगा पट को देख करके घट का अज्ञान दूर नहीं होगा पट के ज्ञान से पट विषयक अज्ञान दूर होगा घट विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए घट विषयक प्रमा आवश्यक है ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक जो अज्ञान है अनादि अनिर्वचनीय बुद्धि में उस अज्ञान को दूर करने के लिए आवश्यक है ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान और वो भी कौन सा ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान और वो वृत्ति रूप ज्ञान भी कैसा प्रमाण से उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्म एक अज्ञान का विषयभूत जो ब्रह्मात्म एकत्व है उस ब्रह्मात्म एकत्व विषयक प्रमा को उत्पन्न करने वाले प्रमाण से उत्पन्न हुई प्रमा वही अज्ञान को दूर कर पाएगी उसी अज्ञान का नाम है आवरण और उस आवरण दोष को दूर करना वो वृत्यात्मक ज्ञान का प्रयोजन है वृत्ति व्याप्ति का फल है क्या कि अनावृत विषय हो गया विषय की अनावृतता के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता जड़ और चेतन उभय को होती है चाहे वो प्रमेय जड़ हो या प्रमेय चेतन हो ज्ञात होने के लिए पहले उसे अनावृत करना जरूरी है अनावृत होने के बाद फिर फल व्याप्ति की आवश्यकता किसको है और फल व्याप्ति की आवश्यकता किसको नहीं है इसका विवेचन करते हुए यह स्पष्ट होगा कि जो जड़ होगा उसे फल व्याप्ति की भी आवश्यकता होगी उसमें फल व्याप्ति में फल हैं उस वृत्तिस्थ चिदाभास घटाकार वृत्ति और घटाकार वृत्ति को तो कहा व्याप्ति वृत्ति उसने घट को अनावृत कर दिया और घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास को कहा जाता है फल और उसकी व्याप्ति यानी संबंध जब बना घट के साथ तो घट हो गया भाषमान उसमें एक विशेषता आई भाषमानता तो जड़ पदार्थ में भाषमानता ये व्याप्ति का प्रयोजन है वो भाषित होगा नहीं तो अनावृत होने मात्र से भाषित नहीं होगा उसे चिदाभास की आवश्यकता है और ये जो आत्मा है वो सचित है सचित होने से नित्य ज्ञान स्वरूप होने से नित्य चेतन होने से उसे चेतना भास रूप जो चिदाभास है अहम ब्रह्मास्मि सुवृत्तिस्थ चिदाभास रूपी फल उसकी आवश्यकता नहीं होगी फल व्याप्ति की जरूरत नहीं वो स्वयं प्रकाशित होगा लेकिन अनावृत होने पर और उसे अनावृत करेगा तत्व वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ये बोध वृत्तिरूप ज्ञान इसे यहां पर कह रहे हैं लेकिन ये वृत्तिरूप ज्ञान भी होगा किसको ब्रह्मात्म तो विषयक ब्रमात्म एकत्व तो विषयक ज्ञान वृत्मक ज्ञान को कहा गया वाक्यार्थ ज्ञान और इस वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में आवश्यकता है पदार्थ ज्ञान की तत्पद का और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो तो अलग अलग है तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर और त्वम पद का वाच्यार्थ है अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव तो जो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व रूप परस्पर विरुद्ध धर्म आक्रांत है धर्म से युक्त है उनका परस्पर ऐक्य कैसे होगा दोनों का अभेद कैसे होगा सर्व शक्तिमान और अल्प शक्तिमान का वास्तविक ऐक्य कैसे होगा नहीं हो सकता विरोधी धर्माक्रांत होने से इसलिए जहद अजद लक्षणा कहो या भागत त्याग लक्षणा कहो उससे क्या किया जाता है पहले तत्पदार्थ त्व पदार्थ की जो उपाधि है उन उपाधियों के कारण सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व सर्वशक्ति मत्व, मत्व रूप परस्पर विरोधी धर्माक्रांत बन गए तत्पदार्थ तम पदार्थ जिन उपाधियों के कारण बन गए विरोधी धर्माक्रांत आक्रांत शब्द युक्त विशिष्ट उन उपाधियों को और उनसे उपहित चेतन को करना होगा पृथक पृथक भाग त्याग लक्षणा से उपाधि अंश का त्याग और उपहित अंश का उपादान ग्रहण ये कर लेते हैं तो तत्पद वाचार्थ की उपाधि है माया समष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि स्थूल शरीर इन तीनों उपाधि से युक्त विराड़ को भी तत्पद का वाच्य कहा जाता है और एक एक उपाधि को हटाते जाते हैं तो बाहर से स्थूल कार्य रूप उपाधि को हटा दिया तो बची दो उपाधियां समष्टि सूक्ष्म शरीर और माया इन दो उपाधि से विशिष्ट तत्पद का वाचार्थ हो जाएगा हिरण्यगर्भ और समि सूक्ष्म शरीर को भी अलग करके जो बचा माया रूप एक कारण उपाधि उससे विशिष्ट चैतन्य को कहा जाएगा तत्पद का वाच्यार्थ ही लेकिन वो हो जाएगा परमेश्वर कारण ब्रह्मा और समि सूक्ष्म शरीर और समि स्थूल शरीर से युक्त जो ब्रह्म है माया तो रहेगी उन्हें कहा जाएगा सगुण साकार कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ कार्य उपाधि वाला होने से विराड़ ये कार्य ब्रह्म कोटि में आते हैं और कारण ब्रह्म माय, माया विशिष्ट चैतन्य कारण ब्रह्म और उस कारण ब्रह्म की उपाधिभूत माया को भी अलग कर दो छोड़ दो भाग त्याग लक्षणा से तो वो बचेगा केवल चेतन उसमें न तो कारणत्व है न तो कार्यत्व है वो कारण ब्रह्म भी नहीं है कार्य ब्रह्म भी नहीं है वह अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है यस्मात् यस्मात्रम अतितो अहम् इससे बताया गया कार्य उपाधि जो समष्टि स्थूल शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर उनसे अतीत यानी रहित हूँ मैं और अक्षरादपिचोत्तम इससे बताया गया कि कारण उपाधि माया से भी रहित हूँ इसलिए वो जो उपाधि मात्र से विविक्त तो शुद्ध चेतन है उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम वो पुरुषोत्तम है वेद में भी उसे पुरुषोत्तम कहा गया और लोक में भी यानी वेदानुकूल स्मृति ग्रंथों में भी पुरुषोत्तम इस नाम से कहा जाता है तो शुद्ध चेतन रहा यह तत्पदार्थ का शोधन इस प्रकार करना है और वो हो जाएगा तत्पद का लक्षार्थ तो जब वाचार्थ का अन्वय बाधित हो रहा हो तो वाचार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ का अन्वय ग्रहण किया जाता है वाक्यार्थ के रूप में ऐसे तुम पद की उपाधि है तुम पदार्थ की उपाधि है कारण उपाधि उस केवल अविद्या रूप कारण उपाधि से विशिष्ट हो जाएगा प्राग्ञ उसका वो स्वरूप आपको स्पष्ट होगा सुसुप्ति में प्राज्ञ का स्वप्न में तेजस सम क्या नाम वेष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि के चैतन्य वो प्राज्ञ कहलाएगा और वेष्टि स्थूल शरीर उपाधि से विशिष्ट जागृत अवस्था में विश्व कहलाएगा ये अनेक है इन में से इन तीनों उपाधियों को छोड़ देंगे वेष्टि स्थूल शरीर से अलग अपने आप को समझेगा जिज्ञासु तो तेजस रूप समझेगा यदि तेजस की उपाधिभूत सूक्ष्म वेष्टि शरीर को भी भाग त्याग लक्षणा से छोड़ देगा तो प्राग्ञ रूप समझेगा कारण रूप जो उपाधि है उस उपाधि को भी हटाएगा अविद्या को भी तो बचेगा केवल चेतन मात्र वो तोम पद का लक्ष्यार्थ हो जाएगा तो उपादान करना है केवल उपहित जो चेतन है उसका और त्याग करना है उपाधि का उपाधि का त्याग करके उपहित मात्र का उपादान करना है तत्पदार्थ और तुम पदार्थ के रूप में इसका कथन भगवान भाष्यकार इस श्लोक के पूर्वाध में कर रहा है। लेकिन भाष्यकार भगवान अच्छी तरह से जानते हैं वैदिक लोग मेरी कही हुई बात को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वेद में उपाधि अंश का परित्याग करना है यह बताने वाला कोई वचन नहीं मिलेगा तब तक भागत्याग लक्षणा से उपाधि अंश का त्याग करो ये मैं एक बार नहीं हजारों बार भी बताऊं तब भी वैदिक लोगों के ग्राह्य ये मेरा वचन नहीं होगा श्रद्धा से ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि वे वेद को प्रमाण मानते हैं इसलिए वेद भी उपाधि अंश का त्याग करना है ये बताता है वह वेद बताया जा रहा है बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य नेति नेति इत्यादि तो वेद भी बता रहा है तो यदि हम भी बताते हैं तो वेद सम्मत अर्थ को बता रहे हैं इसलिए हमारे वचन में भी श्रद्धेता है श्रद्धा से स्वीकार्यता है ये निश्चित होगा इस दृष्टि से भगवान भाष्यकार ने 29वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि नेति नेति इति वाक्यत तो नेति नेति ये वाक्य हैं वेद का वाक्य दें व्रह्मणोंपे जैसे गीता में भगवान ने कहा द्वायुमो पुरुषो लोके ऐसे वेद ने बताया द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे वहाँ रूपशब्द का अर्थ स्वरूप नहीं अपितु रूप शब्द का अर्थ है रूप्यते ज्ञायते ब्रह्म अने इति रूपम ऐसी रूप शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो रूप शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म ज्ञान का साधन दो है ब्रह्म के रूप है का मतलब वो कौन मूर्तन चयूर्तन च मूर्त को गीता में कहा अक्षर अमूर्त को कहा अक्षर तो मूर्ता मूर्त कहो उपनिषद की भाषा में या गीता की भाषा में क्षर अक्षर कहो एक है तो ये दोनों ब्रह्म ज्ञान के पुरुषोत्तम स्वरूप के ज्ञान के साधन हैं इनको तो हम जान रहे हैं और जो जानने में आ रहा है वह जिसके जानने में आ रहा है उससे भिन्न होगा प्रकाश्य प्रकाशक से अलग है प्रकाश्य प्रकाशक से अलग है तो अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष को भी हम जानते हैं क्षर पुरुष को न है क्षर सर्वाणी भूतानी तो यह मूर्त तो हो जाएगा सारे कार्यकरण संघात यानी स्थूल सूक्ष्म कार्य ये है अक्षर और अक्षर हैं कारण उपाधि चाहे मायालोह या अविद्यालो ये अक्षर हैं और इन दोनों से भी अतीत वो है चेतन तो नेति नेति इसमें पहला जो नेति शब्द है वह मूर्त का निषेध कर रहा है मूर्त उपाधि का मूर्त उपाधि का है कार्य रूप उपाधि उसके अवंतर दो भेद हुए स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य इन समिवेष्टि स्थूल कार्य तथा सूक्ष्म कार्य का निषेध करो त्याग करो ऐसा पहला नीति शब्द बताएगा दूसरा नीति शब्द बताएगा कि कार्य उपाधि का निषेध करने पर भी तत्पदार्थ और त्व पदार्थ का ऐक्य तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कारण उपाधि को लेकर के जो भेद है माया अलग है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या अलग है मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था वो त्व पदार्थ की उपाधि है कारण रूप उपाधि तत्पदार्थ की कारण रूप उपाधि है प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था माया शब्दित वो दोनों भी उपाधि के रूप में जब तक चेतन के साथ हो जुड़ी रहेगी तत्पदार्थ तुम पदार्थ के साथ तो तत्पदार्थ तुम पदार्थ का अभेद नहीं हो पाएगा भेद ही रहेगा इसके लिए फिर क्या करना होगा उस कारण उपाधि को गीता में अक्षर शब्द से कहा और अक्षरादपिचोत्तम इससे बताया गया कि उस कारण उपाधि से भी मैं अलग हूं अतीत हूं इसका अर्थ है कि कारण उपाधि को भी छोड़ दो तत्पदार्थ और तुम पदार्थ के रूप में उसको तत्पदार्थ में प्रविष्टमत होने दो माया को और तत्प तव पदार्थ में अविद्या को मत प्रविष्ट होने दो तब तो ये कार्य उपाधि भी छोड़ दी गई कारण उपाधि भी छोड़ दी गई तो ये जो प्राग ईश्वरत्व भेद था तेजसत्व हिरण्य और विश्वत्व विराड़व जो भेद था वो भेद रहेगा क्या सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जो उपहित अंशमात्र चेतन बचा निरुपाधिक उसमें अल्पज्ञत्व भी नहीं सर्वज्ञत्व भी नहीं अल्पशक्तिमत्ता भी नहीं सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता की प्रयोजक हैं उपाधि माया और वो समष्टि कार्य अल्पज्ञ तो अल्प की प्रयोजक उपाधि है अविद्या तथा वेष्टि कार्य उपाधि उनको छोड़ दिया तो बचा निर्विशेष चेतन तत्पद का लक्षार्थ और तुम पद का लक्षार्थ उन दोनों में स्वतः कोई विशेष नहीं है और जिस उपाधि के कारण विशेष प्रतीत हो रहा था भेद प्रतीत हो रहा था विशेषाने भेद वो भेद भी उपाधि को छोड़ देने से मिट जाएगा तो बचेगा दोनों का ऐक्य ही वो हो जाएगा वाक्यार्थ तत्पद तुम पद के लक्षार्थ का ऐक्य और इस ऐक्य विषय को परमात्मक वृत्ति बनेगी तत्वसी इस महावाक्य से जो वृत्ति उत्पन्न होगी लेकिन किसके बुद्धि में उत्पन्न होगी जिसके बुद्धि में तत्पदार्थ तोम पदार्थ का शोधन सुस्पष्ट है करामलक तत्पदार्थ के रूप में लक्षार्थ वाचार्थ बिल्कुल अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं त्वम पदार्थ के भी लक्षार्थ वाचार्थ का विवेक है और लक्ष्यार्थ ही वास्तविक शोधित तमर्थ तथा तदर्थ हैं और दोनों में स्वरूपतः या उपाधि कोई भेद नहीं है तो अभी अभी ऐसा सुस्पष्ट बोध जिनको हुआ ये हुआ पदार्थ ज्ञान और वो वाक्यार्थ ज्ञान में उपयोगी हुआ उस लक्ष्यार्थ में स्वतः या उपाधि भेद नहीं है अभेद है ये वाक्यर्थ होगा अहम् ब्रह्मास्मि ये स्वरूप रहेगा वाक्यार्थ ज्ञान का उपदेश वाक्य होगा तत्व में से अनुभव वाक्य होगा अहम् ब्रह्मास्मि ये यहां पर कहा इसे देखिए कि नेति नेति इति वाक्यतः तो नेति नेति इस वेद वेदमूलक वाक्यों से वेद इस वाक्य से सीधा समझ में आ जाए तो इसी से और नहीं समझ में आता है तो इसका व्याख्यान करने वाले इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाले पौरुष वचनों से क्या करना है निखिल निखिलोपाधीन निषिध्य समस्त उपाधि का त्याग करके निखिल शब्द का अर्थ है समस्त संपूर्ण उपाधि को छोड़ दिया संपूर्ण उपाधि कितनी है दो कार्य उपाधि कारण उपाधि उन सब को छोड़ दिया दोनों की फिर महावाक्य महावाक्य किसको कहते हैं जिस वाक्यार्थ ज्ञान से ब्रह्मात्म एकत्व अनावृत हो जाए उसे कहा जाता है महावाक्य ब्रह्मात्म एकत्व विषयक तो आवरण का भंजक ज्ञान के उत्पादक वाक्य को महावाक्य कहा जाएगा ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा वाक्य होगा दो तीन दस बीस पृष्ठ का एक वाक्य ऐसा नहीं हो कादम्बरी में कई पृष्ठ का एक वाक्य है लेकिन वो महावाक्य नहीं कहलाएगा इस यहां लिखे चार वाक्य महावाक्य तो और भी है लेकिन प्रसिद्धि ये चार वाक्यों की है कितने छोटे छोटे हैं बाकी वाक्यों की अपेक्षा लेकिन इन छोटे वाक्यों के अर्थ का अनुभव होते ही ब्रह्मात्म एकत्व तो अनावृत हो जाता है आवरण का भंग होता है आवरण का भंग ही मोक्ष है ज्ञान का फलभूत मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति समूल अध्यासी आवरण है उसका भंग हुआ निवृत्ति हुई बाद हुआ तो फिर एक बार ब्रह्मात्म एकत्व तो अनावृत हो जाए तो जीवन मुक्ति तथा मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जिसका ब्रह्मात्म एकत्व तो अनावृत हो गया उसको मुक्त होने से रोके ईश्वर भी समर्थ नहीं इसमें क्योंकि वो ईश्वर को ही मय के रूप में अनुभव कर रहा है तो ईश्वर अपनी नित्य मुक्तता को कैसे छोड़ पाएगा छोड़ेगा तो बद्ध हो जाएगा तो उसका मोक्ष तो फिर नित्य जो मोक्ष होता है वो होता ही है तो इसलिए यहां पर कहा महावाक्य ही बहुवचन है कि ब्रह्मात्म एकत्व के बोधक जितने वाक्य हैं वे महावाक्य है। उनमें से किसी भी एक वाक्य से क्या होगा जीवात्म परमात्मोह हो ऐक्यम विन्ध्यात् सब जगह विन्ध्यात ही है कि विद्यात है दूसरे दूसरे पुस्तकों में भी ये तो कैलाश की तो विद्यात लिखा है बाकी में दूसरे प्रकाशन की किसी के पास भी नहीं है उसमें क्या है विन्द्या है न है कि नहीं वी और द्या के बीच में दूसरे प्रकाशन में ये तो कैलाश की है विद्यात, विद्यात हो तो ठीक है विद्यात का अर्थ विधि धातु से विद्यात बनेगा जानो अधिकारी अर्थ निकलेगा और विन्द्यात यदि है तो विद्री लाभे से विन्द्यात बनेगा प्राप्त करो एकत्व को प्राप्त करो तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसकी अनुभूति इसलिए का भी अर्थ निकलेगा अनुभवेत विद्यात का भी अर्थ निकलेगा अनुभवेत अब दो में से अर्थ में कोई बात नहीं है लेकिन धातु भिन्न भिन्न होगा एक में होगा विद्री लाभे यदि न से युक्त पाठ है तो उसमें विद्रली लाभे धातु का अर्थ निकलेगा विन्द्यात का अर्थ निकलेगा प्राप्त प्राप्यात और प्राप्त प्राप्त करो प्राप्त करने का अर्थ है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति क्या होती है उसकी अनुभूति और विद्यात यदि हैं तो विध ज्ञाने धातु हैं उसका अर्थ तो ज्ञानियात होगा ही अनुभवे ये अर्थ निकलेगा तो महावाक्य जीवात्म परमात्मो ऐक्यम विन्द्यात यानी एकता को प्राप्त करो अर्थात एकता की अनुभूति महावाक्य से होगी अनुभूति होगी वो अहम ब्रह्मास्मि इत्या का परमारूप वृत्ति और उस वृत्ति से ब्रह्मात्म एकत्व हो जाएगा अनावृत इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व में वृत्ति व्याप्ति तो है उसे इसकी तो आवश्यकता है तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति की और पहले जो कहा कि बोध इच्छा नास्ती वहां बोध शब्द का अर्थ ले, लेना वृत्तिस्थ चिदाभास रूप फल व्याप फल की अपेक्षा नहीं है चिदाभास भाष्यता चेतन में नहीं है अपितु वृत्ति व्याप्ति तो है अनावृत होने के लिए इस प्रकार ये उन्तीसवा श्लोक हुआ नवरात्रि में ये कारिका नहीं लेंगे ना थोड़ा वो मौन और का है कार्य वाले सांख्य कारिका वाले और अनुष्ठान कर रहे हैं इसलिए इसका थोड़ा और भी हो जाए तो औसत दो तीन श्लोक करने से ठीक हो जाएगा ना तो ये कर लेता है, थोड़ा देख लो और बीस लो के एक दो तो आत्मानात्मा विवेक अर्थात तुम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के लिए आवश्यक हैं इसका स्पष्टीकरण आगे वाले श्लोकों में किया जा रहा है उनमें से तीसवें श्लोक में बताया जा रहा है तुम पदार्थ का विवेक कैसे जरूरी है आत्मात्म विवेक आविद्यक शरीरादी दृश्यमुदवत्मे विलक्षण विंद ब्रह्मेतिल शरीरादि क्षरम ऐसा न करिए क्षरम कार्यम विनाशी क्षर शब्द का अर्थ होता है विनाशी कार्य जात से ही ध्रुव मृत्यु वो कौन है तो कहते शरीरादि शरीरादि क्षर है विनाशी है क्षर उपाधि है मूर्त उपाधि है कैसा क्षर है शरीरादि इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत बताया बुद बुद वत बुद बुद कहा जाता है ये जो जल में बहते हुए या कहीं पर भी जल में थोड़ा हवा आ जाती है तो बुलबुले निकलते हैं ना उनको संस्कृत में बुद्ध बुद्ध कहा जाता है तो वो जो बुद्ध जल के बुलबुले हैं वो उनकी अविनाशिता कब तक है जब तक उसमें से हवा निकल नहीं जाती कितने वर्षों के बाद निकलती है कोई ठिकाना है एक एक हाथ दो मिनट टीके तो कहा जाता है ल, बहुत लंबी आयु पाली उस बुलबुले ने नहीं तो क्षण के बहुत अल्प हिस्से में ही वो निकल आता है उसमें से वायु फट जाता है समाप्त तो हो जाता है ऐसे ये जो शरीर आदि है बुध बुध के तरह है याने विनाशी है कब इसमें से प्राण वायु निकल जा और इसका क्षर हो जाए विनाश हो जाए पता नहीं चलता तो बुलबुले जैसे क्षर हैं ऐसे ये शरीरादि भी क्षर हैं और कैसे हैं शरीरादि अनात्म पदार्थ जिनका वेद नेति नेति वाक्य से निषेध करने के लिए बता रहा है भाग त्याग लक्षणा से अंश जिसको बता रहा है वे शरीरादि दृश्य है ऐसा अभिवेक कर ले कि शरीरादि दृश्यम वो दृश्य है यानि प्रकाश है और आत्मा तो दृश्य नहीं है आत्मा को कोई देख नहीं सकता जैसे शरीरादि को हम देखते हैं ऐसा आत्मा को कौन देखता है आत्मा भी यदि दिखेगा दूसरे को अपने से भिन्न को तो घटादि के तरह अनात्मा ही होगा इसलिए दिखने वाला नहीं है आत्मा देखने वाला है दृख है इसलिए आचार्यों ने कहा दृक एव न तो दृश्यते आत्मा दृिक ही है दृश्य नहीं है दृक एवं इसमें एवकार जोड़ दिया है ना कि वह दृष्टा मात्र है न कि दृश्य तो दृश्य ही नहीं रहेगा दृश्य मात्र का समापन होने के बाद फिर दृष्टा रहेगा कि नहीं रहेगा हाँ? तो उसमें द्रष्टित्व तो कैसे रहेगा जब दृश्य ही नहीं है तो रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा क्यों रहेगा जब दृश्य ही नहीं कोई तो दृष्टा कैसे कहे किसका दृष्टा होगा हो? हाँ? ओहो जब दृश्य को स्वीकार करोगे तब न बदलता रहेगा अब दृश्य मात्र समाप्त तो हो गया दृश्यमात्र का अभाव निश्चित हो गया अक्षर है ना वो का मतलब विनाशी है ही नहीं अब जब दृश्य मात्र का विनाश हो गया तो द्रिक बचेगा कि नहीं बचेगा वो किसको देखेगा और देखे बिना दृष्टा कैसे कहा जाएगा है दृष्टा रहेगा बिना देखे ही तो देखेगा किसको है तो नहीं रहेगा ना दृक फिर तो वो भी अविनाशी हो जाएगा विनाशी हो जाएगा फिर नहीं रहेगा तो हाँ हा, वो अधिष्ठानी तो दृक है आत्मा है और अध्यस्त है दृश्य अरे दृश्य नहीं रहेगा तो फिर द्रिक रहेगा कि नहीं रहेगा कि बिना देखे ही दृष्टा कहा जाएगा द्रष्टा संज्ञा नहीं रहेगी तो रहेगा वो और दृष्टा संज्ञा भी रहेगी लेकिन उस समय किसका देख, देखने वाला रहेगा यानी उसको दृष्टा किसका कहा जाएगा वो तो स्वयं का अवभाषक है दृष्टा है स्वयं प्रकाश है ना इसलिए अपने को भी देखेगा और दृश्य के अभाव को भी देखेगा वो खाली दृश्य के भाव का प्रकाशक है क्या है दृश्य के अभाव का प्रकाशक है कि नहीं ये जो कार्य वर्ग है क्षर शब्दी तो सुसुप्ति में रहता है क्या उनका अभाव रहता है द्वैताभाव सुसुप्ति में रहा और जगने के बाद आपने कहा कि सुसुप्ति में मात्र नहीं था इसका अर्थ है मात्र के अभाव को आपने सुसुप्ति में प्रकाशित किया तो जैसे दृश्य के भाव को प्रकाशित करता है ऐसे दृश्य के अभाव को भी प्रकाशित करता है तो अद्वैत अवस्था में द्वैत नहीं है तो द्वैताभाव है कि नहीं उसको प्रकाशित करेगा और द्वैताभाव को लेकर के द्वैत सिद्ध नहीं होगा क्योंकि वो अभाव रूप है भाव रूप पदार्थ को लेकर के द्वैत माना जाता है ठीक है ना अधिश्थान अधिश्थान दिक दिक वो अधिष्ठान ही अधिष्ठान रहेगा ध्रिक ही दृक रहेगा इसलिए दृिक एव न तू दृश्य वो दृश्य का अभाव रूप भी नहीं है यही शून्यवाद और वेदांति में अंतर है वो दृश्य मात्र का अभाव मानते हैं फिर अब कहते हैं कि दृश्य नहीं रहा तो फिर दृष्टा भी नहीं है तो फिर तो सबका अभाव हुआ अनात्मा का तो अभाव हुआ ही आत्मा का भी अभाव हुआ शून्यम सर्वम ये सिद्धांत तो उपस्थित हो जाएगा इसलिए कहते हैं वेदांति कि दृश्य का भी दृश्य के भाव का भी अभाव का भी वह साक्षी है दृष्टा है तो अभाव रूप नहीं है दृश्य भाव रूप नहीं है वो देख रहा है अभाव को भी दिखा रहा है और स्वयं भी भास रहा है अपने आप शून्यवाद की आपत्ति नहीं आएगी नहीं तो दृश्य नहीं रहा तो दृष्टा भी नहीं है तो शून्यवाद आएगा तो ये कहा कि शरीरादि दृश्यम और आत्मा दृखी है और दृश्य है शरीरादि वह कैसा है उसका अस्तित्व आविद्यकम अविद्य कम का होता है अविद्या निमित्तक, यानी प्रातिभाषिक अज्ञान रस्सी में सर्प अविद्यक है रस्सी अविद्या निमित्तक है रस्सी अविद्या का मतलब रस्सी का अज्ञान वो जब तक है तभी तक रस्सी में सर्प है रस्सी का अज्ञान दूर होने पर भी सर्प रहता है क्या नहीं रहता ऐसे ब्रह्मात्म एक विषयक अविद्या कहो अज्ञान कहो नहीं रहेगा तो यह द्वैत प्रपंच भी नहीं रहेगा तो जब तक ब्रह्मात्म एक विषयक अज्ञान है तभी तक इस शरीरादि की सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता है। अविद्यक सत्ता है कल्पित है ये अविद्यकम शरीरादि से बताया गया कि वह कल्पित है अध्यारोपित है और जो अहम अर्थ है आत्मा वो कैसा है तो कहते हैं ये तद विलक्षणम विन्द्या तो अहम ब्रह्मेत निर्मलम तदविलणम निर्मल ब्रह्म ऐसा इति्या करिए ब्रह्म के विशेषण है कि ये तद शरीरादि से विलक्षण है कौन ब्रह्म शरीरादि कल्पित है आविद्यक है दृश्य है और क्षर है ब्रह्म नाविद्यक है यानी अध्यारोपित नहीं है अधिष्ठान है दृश्य नहीं है दृख है दृश्य होता है जड़ अनात्मा ब्रह्म चेतन है आत्मा है बुधबुध के तरह क्षर है शरीरादि आदि शब्द से तत्पदार्थ की उपाधि को भी लीजिए और आत्मा कहो ब्रह्म कहो वह अविनाशी है क्षर नहीं है नित्य है अनंत है कालतः तो भी अविनाशी है न अबाधित है सत्य है और निर्मल है ब्रह्म का मतलब परतः तो भी उसमें अशुद्धि नहीं है और स्वतः भी अशुद्धि नहीं है नित्य शुद्ध स्वरूप है ऐसा जो ब्रह्म है वह ब्रह्म मेरे से अलग नहीं है यदि मैं अलग हूंगा अहम अर्थ और ब्रह्म तदर्थ अलग होगा तो वस्तुकृत परिच्छिन्नता ही रहेगी ना तो अनंतता कहा आएगी फिर इसलिए वह समानाधिकरण प्रयोग के द्वारा बताया गया जो ऐक्य रूप अन्वय है वाक्यर्थ उसे विन्ध्यात यानी उसका अनुभव करें, तो एक तत्त विलक्षण निर्मलम ब्रह्म अहम् इति विन्ध्यात ये मैं हूं ऐसा अनुभव करे ये अर्थ निकलेगा इस प्रकार ये तीसवें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्णम दह, पूर्णम ओ पूर्ण मदह पूर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मुद्दते पूर्णश पूर्णमादय पूर्ण शांति, शांति, शांति ही, शा शंकरा